द्रम कर्णे शृणे भद्रम पश्यक्ष स्थिरस्तवादेदेत जलाया ओ शाति शांति शांति अथर्वेदी मुंडकों के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के को ऊपर विचार चल रहा था जैसे गाड़ी के जो अरा होते हैं छड़ होते हैं, गाड़ी के पही के छड़ होते हैं नाभि में समर्पित हैं। ठीक इसी प्रकार जहां ये हमारे शरीर की सारी नाड़ी हैं, जहां है जहाँ समर्पित है हृदय देश में मुख्य नाड़ी एक नाड़ी है उससे शाखा प्रत्येक एक एक, एक शाखा हो जाती है फिर उसके फिर बहत्तर बहत्तर हजार शाखा हो जाती है ऐसे करके फैले हुए हैं होगी, परिषद्याट्य आया और पर नाड़ियों की चर्चा होगी कुल मिला के हमारे शरीर में बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख बहत्तर हजार दो एक नाड़िया होंगे मुख्य नाड़ी एक, एक है जिसमे से एक है नाम की नाड़ी जो मुद्दा की तरफ गई हुई है जो कठोर में भी चर्चा है जिसकी का हृदय नाट्यम अभिनेान तय ऐसे आता है तो अरा रथ नाव जैसे रथ के नाभि में माने नीचे के तरफ जो छड़ लगते हैं उसको नाभि बोलते हैं ऊपर की तरफ लगता है उसको नेमी बोलते हैं, नाभि और नेमी बोलते हैं तो जैसे अरा मान जो गाड़ियों के जो पहियों में होते थे पहले जमाने में होते थे साइकिल आदि में छड़ा है जैसे उसमें समर्पित है उसके बिना आगे चल नहीं सकते ठीक इसी प्रकार जहाँ नाड़िया वो जहां पर ये हमारे शरीर के नाड़िया एकत्रित है माने मुख्य नाड़ियां जहाँ का हृदय देश में वहीं पर यह आत्मा विसर्म करता है आत्मा मिलता है हृदय में मिलेगा माने हृदय माने हृदय बुद्धि में आत्मा मिलना है वो वृत्ति बननी है आत्माकार वृत्ति वहीं बननी है ट्य स ये सो अंतरते मने आत्मा ये आत्मा उसी हृदय के भीतर में वितरण करता मन रहता है आत्मा वहां रहता है आत्मा की उपलब्धि वहां हृदय देश में है ये दिखाया माना जैसे अहम मनुष्य वृत्ति बनी हुई है वैसे अहम ब्रह्माश में वृत्ति भी अगर बनेगी तो हृदय में बनना है इसके लिए कहा बहुधा जाय बहुत प्रकार से वृत्ति में चलता है देखता हुआ सुनता हुआ ऐसा होकर के बैठा हुआ आत्मा देश में है, बहुत है, करता हुआ ध्यान आत्मा था आत्मा, आत्मा की उपासना करे चिंतन करे किस रूप से ओम ऐसा मान करके उपासना करे, करे। क्योंकि उसका प्रतीक है उसके बादचक भी है ओम आत्मा का इसलिए ओम इतम ध्याय था आत्मा आत्मा का ध्यान करना है चिंतन करना है ओम शब्द के माध्यम से करे स्वस्ती वह पारा लोग जो पार जाना है, अविद्या संसार बहुत से पार जाने वाले तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहा इसका भाष्य टीका है भाष्य में कि क्योंकि उसे आत्मा के विस्तार क्योंकि सूक्ष्म वस्तु है किस तरह भी श्रोता को ज्ञान हो जाए इसलिए बार बार पुनरुक्ति करके बोल रही स्मृति अरा जैसे अरा है, है। के में लगने वाले छड़ यथा छर्पिता अरा जिस प्रकार से रथ के नाभि में समर्पित होते है अरा जो होते हैं समर्पित होते हैं उसके बिना उनकी गति नहीं होती एवं संगता सम्प्रविष्टा यदय सर्वतो देह व्यापी न्यो नाट्य इसी प्रकार जिस हृदय में यंत्र मान हृदय में जिस हृदय में सारे नाड़िया बैठी हुई है जो शरीर में व्याप्त है मुख्य नाड़ी है हृदय में 101 नाड़ी है उनकी शाखा होगी प्रत्येक की सौ सौ फिर उनके भी प्रत्येक की शाखा शाखाएं आएगी बहत्तर बहत्तर हजार ऐसा करके छोटी बड़ी नाड़ी है मुख्य नाड़िया एक सौ एक हृदय में है एकदम इसी प्रकार जहाँ नाड़िया एकत्रित है, है वही स्थान में आत्मा मिलेगा बोलना चाह रहे हैं कहाँ है तो हृदय में एवं संगता संप्रविष्टा प्रविष्ट है यत्र मान जस्मिन हृदय जिस हृदय में सर्वतो देह व्यापी नाट्य नाड़िया ऐसी है पूरे शरीर में व्याप्त है जैसे नसों के द्वारा नाड़ियों के द्वारा पत्ता व्याप्त होता है जिसको हम पत्ता बोलते हैं वो उसमें से लेपाए पत्ते के आने वाले अगर वो कीड़ा का खाया हुआ पत्ता मिलेगा तो जाल मिलेगा पूरा जाल मिल जाता है, है इसी प्रकार हृदय में, में सर्व तो देह में हम प्रविष्टा जिस हृदय में ये नाड़िया प्रविष्ट है जिस हृदय में है तस्वीन हृदय आत्मा की उपलब्धि उसी हृदय में होनी है जिस हृदय में नाड़िया देहव्यापी नाड़ियां एकत्रित हैं जहां हृदय में वहीं पर आत्मा की उपलब्धि होनी है यही कहते हैं हृदय बुद्धि प्रत्येक होता है किस रूप से आत्मा मिलता है कहते बुद्धि वृत्ति के साक्षी रूप में आत्मा का ज्ञान होता है जितने भी हमारे अंतकरण में वृत्तियां बनती है घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान जितने भी बोलते हैं वृत्तियां हैं तलागार ज्ञान शब्द से बोला जाता है विषय ज्ञान उसके साक्षी आत्मा वृत्ति कौन सी वृत्ति बनी उसको पता होता है चेतन को पता होता है अभी हमारे अंतकरण में कौन सी वृत्ति बनी हुई है अच्छी या बुरी जो भी वृत्ति बनी हो वो वृत्ति के साक्षी रूप से आत्मा का ज्ञान होता है वास्ता है वास्तवें इस रूप से तो स्फूरित होता है आत्मा हृदय बुद्धि प्रत्यय साक्षी भूत है या प्रत्यय वृत्ति बुद्धि वृत्ति के साक्षी स्वरूप जो आत्मा है आत्मा बुद्धि के वृत्ति अंतकरण की वृत्ति के जानकारी आत्मा को होता है मेरे अंतकरण में इस समय में यह आकार बना हुआ है ये वृत्ति बनी हुई है हमें पता होता है वही आत्मा होता है होता, प्रकृति आत्मा वही यह आत्मा है जिसका प्रकरण चल रहा है अंतर मध्य चरते चरती वर्तते का उसी के हृदय के अंतर माने बीच में भीतर हाँ चरते का अर्थ चरती रहता है यह अर्थ है हाँ आत्मा हृदय के भीतर रहता है यह अर्थ है आगे कहा बहुधा जायमान सूर्य बहुत प्रकार से रहता है किस प्रकार से कहते हैं पश्चमन मनमान बहु क्रोध प्रत्येक वास्तव में आत्मा उत्पन्न तो नहीं होगा उत्पन्न होने वाला तो होता नहीं किंतु वो वृत्तियां बदलती रहती है इसलिए पश्चन कभी देखता हुआ सा होता आत्मा क्योंकि आग के माध्यम से देखने वाला हो जाता है और कभी श्रोण मन सुनता हुआ बन जाता है आत्मा कभी मनमान मनन करने वाला विचार करने वाला हो जाता है कभी, जानने वाला के, को जानने वाला बनता है। कभी तो क्रोधित रूप से क्रोध क्रोध रूपी वृत्ति में दिखाई जाना जाता है कभी हर्ष रूपी वृत्ति में दिखाई पड़ता है आत्मा अनुभव ऐसा होता है जायमान एवं जायमान वास्तव में वो उत्पन्न तो नहीं होता ऐसा होता जैसा लगता है ये कहा अंतकर्ण उपाधि अनुविधा क्योंकि अंतकर्ण उपाधि के अनुकूल चलने वाला होता है उपहित जो होता है उपाधि के अनुकूल चलने वाला होता है अंतकर्ण उपाधि है उसकी विशिष्ट आत्मा जो अभी आत्मा है अंतकरण उपाधि वाला है जो जीवात्मा बोलते हैं विशिष्ट आत्मा तो अंतकरण उपाधि के अनुविधा अनुकूल चलने वाला होता है जैसे जैसे उपाधि में क्रिया होती है उपहित में वो क्रिया बहसती वास्तव में पश्चिम श्रीणवन मनवान आत्मा का नहीं है उपाधि का है किंतु तो उपाधि के धर्म को उपहित में आरोपित तो हो जाता है जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ा हो तो हवा से जब जल हिलता है वायु के झोंकों से जल हिलता है तो प्रतिबिंब भी हिलता हुआ सा लगता है वही यहां भी असल में वृत्ति बनने वाली उधर है देखने सुनने की वृत्ति आदि वहां में बनना है किन्तु अंतकरण उपाधि वाला होने से उपाधि का धर्म यहां भाषता है आत्मा में कहा अंतकरण उपाधि अनुविधायित्वात अंतकरण उपाधि के अनुकूल कर चलने वाला होता अनुकारी होता इसलिए का, लो, लो है इसलिए बदंती लौकिक लौकिक सामान्य लोग बोलते हैं हृष्ट जाता आत्मा हर्षित हो गया बोलते हैं हर्षित होने वाला मन है तो आत्मा में लाते हैं उसके धर्म हर सब आत्मा में लाके बोलते हैं समझते नहीं दूसरे का धर्म दूसरे में ला करके बोलते हैं जाता जाता अब ये हर्षित हो गया अब ये क्रोधित हो गया आत्मा ऐसा बोलते हैं लोग वो उपाधि का धर्म को ला करके उपाधि के धर्म लाकर ऐसा बोलते हैं कहा तम आत्मा उस आत्मा के चिंतन करता है जिस प्रकार का आत्मा है उसके चिंतन करना किस किस रूप से ओम इत्याय था ये कहा ओम के माध्यम से चिंतन करें तम ओम आत्मान संत ओंकार आलम्बन वाले होते हुए उपासना के माध्यम से क्योंकि सीधा सीधा पकड़ में आता नहीं तो ओंकार के सहारा लेकर के उस आत्मा का चिंतन करो ये कहा तम आत्मान ललंबना संत ओंकार के आलंबन वाले होते ताँ हुए प्रभव के आलम्बन सहारा लेते हुए ऐसे होते हुए यथोक्त कल्पना यहा धनुरादि की कल्पना किया है प्रणव धनु सरो आत्मा जी भ्रमतलते अप्रमत सर्वत भ पूर्व में कहा है इस कल्पना के द्वारा प्रणव को धनु समझना मान ओंकार के हिसाब से मान खाली ओम से नहीं होगा जीव आत्मा को बाण समझना लक्ष्य ब्रह्म को समझना और विषय से निवृत्त करना इंद्रियों को निवृत्त करना ये प्रमाद रहित होना है इस तरह से लक्ष्य भेद करना ष्टी बनाना है इसको यथोक्त कल्पना या। पूर्व में जो कल्पना बताती थी क्या कल्पना धनुराधि की कल्पना की थी प्रणबोधन जो बताया वही कल्पना की तो कल्पना चिंता यथा इसी माध्यम से चिंतन करे एक टिप्पणी कहा यथोक्त कल्पना मैंने धनुराधि कल्पना या धनुराधि की कल्पना करना वहां इस तरह से चिंतन करे कहा चिंतन करो कहा उक्तम उत्तम वक्तव्यम आचार्य जानता, अगर आचार्य जानता हो तो शिष्य को कुछ तो कह डाले हैं और कुछ कहना भी चाहिए कुछ कह दिया हो आगे कुछ और कहना भी चाहिए नहीं समझा हो तो और कहना चाहिए आचार्य का कर्तव्य होता है इसलिए यद्यपि पहले आत्मा की चर्चा बहुत बार हो गई है फिर भी कुछ आत्मा की चर्चा करते हैं एक उक्तम वक्तव्यम चाह शिष्य पे आचार्य जानता तो जो तो पहले का कह दिया आदि को पहले कह चुके आगे वक्तव्य भी, भी है कर, कहना बाकी है जो आचार्य जो जानने वाले आचार्य हैं जानकार आचार्य है उनका भी कर्तव्य बनता है शिष्यों के लिए बताए इसलिए शिष्यास्त्र ब्रह्म विद्या विविध उत्पाद निवृत्त कर्माण मोक्ष पते प्रवृत्ता और यहाँ शिष्य भी कैसा होना चाहिए उपनिषद सुनने वाले शिष्य कैसा होना चाहिए कहते शिष्यास्त्र ब्रह्म विद्या विविध ब्रह्म विद्या जो पराविद्या है ब्रह्म विद्या है उसको जानने की इच्छा होना चाहिए शिष्यों को अपर विद्या का विषय भी जानने की इच्छा न हो अपर विद्या को जानने की इच्छा न हो पराविद्याद्या है ऐसे निवृत्त कर्म आ कर्मो से निवृत्त हुए हो सारे कर्म को कर्म कर्मों से त्याग दिया हो ऐसे शिष्य होना चाहिए मोक्ष पदे प्रवृत्ता कोई संसार में जाने के लिए नहीं मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो ऐसे शिष्य होना चाहिए तभी ये श्रोता और भक्ता सही हो जाएगा संसार के भोगों को त्याग करके मोक्ष की तरफ जाने की इच्छा है तो उनके लिए निर्विघ्न रूप से वो जा सके इसलिए प्रार्थना करते हैं आचार्य आशास्ती अंग पूर्वक शास्त्र धातु इच्छा अर्थ में प्रार्थना अर्थ में होता है उन शिष्यों को निर्विघ्नतया ब्रह्म प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति को आशास्ती आचार्य आशा रखते हैं आचार्य प्रार्थना करते हैं तुम्हारे लिए ब्रह्म प्राप्ति हो क्योंकि संसार के भोगों से निवृत्त हो तुम लोग कर्म त्याग दिया है तुमने तुम ब्रह्म विद्या के आलम्बन चाहते हो उसके द्वारा मोक्ष पथ में चल रहे हो तुम्हारा कल्याण वेकरण स्वस्थ व्यापार आयत परसा तमस्ता तमसा परस्ताप इसका यही प्रार्थना करते हैं स्वस्ति वह स्वस्ति हो तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो मोक्ष मार्ग तुम्हारा निर्विघ्न हो ऐसा प्रार्थना करते हैं लोट लगा, लकार निर्विघ्नमो मानकम वह कार्थ युष्माकम तुम्हारा तुम लोगों का जो मार्ग है निर्विघ्न परकूलाया मे पर आया परतीर जाना संसार रूपी तीर से पल्ले जाना चाहते हो उस तीर में उस किनारे जाना चाहते हो मोक्ष में जाना चाहते हो तुम्हारे लिए कल्याण हो या आचार्य प्रार्थना की परस्ताद क्योंकि परकूला है परस्ताद पद पर जाना है परस्ताद माने मेरे उपदेश के बाद तुम आगे जाना चाहते हो मोक्ष पथ में जाना चाहते हो उपदेश के पश्चात परस्ताद मान पश्चात किसके पश्चात उपदेश के बाद तुम्हारा कल्याण हो एक अविद्या तमशह परस्ताद अविद्या जब उपदेश मिलेगा तो क्या होगा शिष्य की भावना बदल जाएगी अविद्या रूपी अंधकार से पार हो जाएगा अज्ञान रूपी जो तो अविद्या है अज्ञान रूपी अंधेरा है उसे पार होगा ठीक है इसलिए हम लोग असतोम सदगमया तमसो म ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय ऐसे मंत्रों को प्रार्थना करते हैं हमें असत मार्ग से सतमार्ग मिले जाओ संसार का मार्ग असत मार्ग है मोक्ष मार्ग सत्मार्ग है ये प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन असत और मा सत ग से हमें सत्य ओर ले चलिए तमसो मा ज्योतिर्ग तम माने अज्ञान है वो अज्ञान से हमें ज्योति माने प्रकाश आत्मा की तरफ ले जाओ तमसो माँ ज्योतिर्गमये अंधकार से अज्ञान से आत्मा की तरफ ले जाओ प्रकाश के तरफ प्रकाश रूप आत्मा तमशो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और मा अमृत मृत्यु अज्ञान है उससे हमें अमृत के तरफ ले चलो वही आत्मा की तरफ ले चलो तीनों मंत्र हैं, तीनों एक ही अर्थ बताने वाले वृद्धारण तो ये प्रार्थना करते हैं अविद्या रहित ब्रह्मात्मा स्वरूप का मना है तीर्थ पर जाना पर, पर, पर... मोक्ष पथ में जाना क्या है अविद्यात ब्रह्म मार्ग में जाना है ब्रह्मात्मा भाव में जाना है ये मोक्ष प्राप्ति है अविद्यात हो जाना अज्ञान रहित हो जाना ब्रह्म भाव में जाना अभी अविद्या सहित होने से जीव भाव में है हमें ब्रह्म में हमने नहीं पहुंचना है लेकिन भाव में जाने वाला दूसरा होगा अविद्या पर हम अविद्याव हो जाते हैं अभी अविद्या सहित है अविद्यात्मा स्वरूप को जाना है ब्रह्मत्मा भाव को पहुंचना है इसके लिए आपके लिए कल्याण हो एक टिप्पणिया तीन चार पांच छो भी है दो से है निर्विघ्न वस्तु का निर्विघ्न मान विघ्न भाव हो विघ्न भाव आपके लिए विघ्न का अभाव हो आप मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हो आपके लिए विघ्न का अभाव हो ऐसे गुरुजी प्रार्थना करते हैं परतीर प्राप्त परकुलाय कर परतीर प्राप्ति के लिए परतीर क्या है मोक्ष संसार से बाहर दूसरा तीर किनारा आगे किम प्रयुक्तम विघ्न से अभाव इतनी पृथ्धती विघ्न का अभाव कस्मात करके पूछता है शंका आती है कस्मात करके विघ्न का अभाव किम विशिष्ट क्या क्या करने से विघ्न का अभाव होगा ये प्रश्न आया तो उसका उत्तर दिया है अविद्या या अविद्या रूपी अंधेरा यही विघ्न है अज्ञान रूपी जो अंधेरा है यही विघ्न है अनादिकाल से अज्ञान रूपी अंधेरे में पड़े हुए हैं हम लोग यही विघ्न तो इससे पार होना विघ्न हो आपके लिए अज्ञान रूपी अंधेरा समाप्त हो जाए इसके लिए अच्छा उत्तर महा उत्तर देते हैं कस्मात प्रश्न उत्तर दिया क्या उत्तर दिया अविद्या रहित ब्रह्म उत्तर माह की उत्तर दे दिया अविद्या अविद्या तम प्रयुक्त से टीका विचार यर्थ अविद्या अंधकार विशिष्ट जो होगा वही विघ्ना उससे रहित होने के लिए यह अर्थ है आगे छह की टिप्पणी तमस परस्ताद अभिप्राय तमस परस्तादाना चाहते हैं अविद्या सहित है अविद्यात होने के लिए आपका मार्ग प्रशस्त हो यह अर्थ कहा टीका में कहते हैं कर्मसंगी जनसंग कर्म श्रद्धा विषय श्रद्धा छ वाक्यार्थ ज्ञान से अवगम गय प्रतिबंधको विघ्न स महाभूत आशंसम न तो वाक्याल देखो वाक्यार्थ ज्ञान होने पर तो कोई विघ्न आने की संभावना नहीं है तब तो बस आदि महावाक्य है तुम ब्रह्म ज्ञान हो गया अहम ब्रह्म ज्ञान हो गया तब तो विघ्न का संभावना नहीं है विघ्न उसके पहले है ज्ञान के पहले बिकने की संभावना है उसके लिए यहां पर प्रार्थना कर रहे हैं ये कहना चाहते हैं कर्म कर्मसंगी जनसंगत्या कर्म में जो आशक्त लोग हैं कर्मकांडी लोग हैं उनके संपर्क से उनका संपर्क होगा तो आपके भी कर्म में आसक्ति होगी और आपको फल की भी आसक्ति होगी कर्म फल कर का स्वर्गारी का आसक्ति होगी ये कहा कर्म जन कर्मसंगी जनसंत्या कर्म में आशक्त वाले जन है स्वर्गा कर्मो में स्वर्ग के साधन भूत कर्मों में आशक्ति रखने वाले जनों के संगति से कर्म श्रद्धा आपकी भी कर्मों में श्रद्धा आशक्ति ओ कर्म करना चाहिए ऐसा मिलेगा ऐसा तो में है ते दा, दा, पार्था, नहीं पुष्पताम वाचन प्रबंपेदरता पार्थ नैन गीता के दिवत अध्याय में है बड़े अच्छे अच्छे मीठी मीठी प्राणी बोलते हैं ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा ऐसा मिलेगा ऐसा करके बोलते हैं लोग फुसलाने वाले हैं वेद्रता कर्म कांडे हैं ज्ञान कांड के तरफ ध्यान नहीं लोग है। तो, हैं हैं तो स्वयं उधर ही लगे और दूसरे को उधर ही ले जाते हैं किताब है तो कहते कर्म संगी जन संगत्या कर्म श्रद्धा विषय श्रद्धा च ये दो के ऊपर श्रद्धा होने की संभावना है आपको विश्वास लग जाए मानी तो, कर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संगति से कर्म में श्रद्धा अथवा कर्म का फल जो विषय है उसमें श्रद्धा आपके होने के लिए वाक्यार्थ ज्ञान से अवगमायक्यार्थ का ज्ञान है तत्वशी महावाक्य का ज्ञान आपको होना उसके लिए गत्यंत आया प्रतिबंधको विग्रह यही विग्रह है विषय के ऊपर श्रद्धा होना कर्म के ऊपर श्रद्धा होना क्या होगा वो वाक्यार्थ ज्ञान के लिए तत्वशी महावाक्य के जो ज्ञान है उसको होने के, हो के लिए गत्यंत आया फल साक्षात्कार तक विघ्न बनेगा कर्म श्रद्धा और विषय श्रद्धा प्रतिबंधक विघ्न ही है कर्म में श्रद्धा बन गई तो सुनने पर तत्व में ज्ञान नहीं होगा आपको उधर लग जाएगा क्यों हम ब्राह्मण अहम क्षत्रिय भावना करके ही कर्म करना पड़ेगा फिर तो न होगा उस काल में यही विघ्न होता है समाभूत इतिहास ऐसे विघ्न हो यही आप प्रार्थना है तमशा परस्ता पा ये कहा न तो वाक्यार्थ अवगत और निष्पन्नाया फल प्राप्त ज्ञान हो चुका हो आम में जा चुका हो अब वहां संगी के द्वारा कोई उसको विघ्न होने वाला नहीं है वो तो देहात्म बुद्धि समाप्त करके बैठा हुआ है कर्मसंगी तभी हो सकते हैं कोई देहात्म बुद्धि वाला जब तक देहात्म बुद्धि वाला उसी को भड़का सकते हैं देहात्म बुद्धि से ऊपर जो हो गया हो तो उसके लिए कोई भटका नहीं सकता ठीक है ना तो भाक्यार्थ अवगत हो भाक्यार्थ ज्ञान हो जाने पर तत्व महावाग्य का अर्थ हो गया में ब्रह्माष्टमी निश्चल होकर ज्ञान हो गया ऐसे हो जाने पर अवगत हो निष्पन्न आया हम तो निष्पन्न हो चुके ज्ञान फल मिल गया फल प्राप्त है फल मोक्ष मिलना है उसमें बिघने की आशंका नहीं है ज्ञान हो गया तो मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा पक्का उसमें फिर शंका नहीं है कि कर्म संगी की नहीं इसलिए कहा परस्ताद कहा माने परस्ताद माने मेरे उपदेश के आगे यह है तुम्हारा कल्याण हो उस मार्ग में जा सको ऐसा कहा विघ्न की शंका कब है उपदेश के पहले विघ्न की शंका है ज्ञान मार्ग का उपदेश के पहले विघ्न की शंका है कर्म जनसंघी के संग, संगत होने से उसमें कर्म में श्रद्धा तथा के फल विषय में श्रद्धा होने की संभावना है उधर जाने की संभावना है किन्तु उपदेश के पश्चात संभव है एका मत उपदेशादर्द अर्थ टिप्पणी आठ की मत उपदेशादर्धम बने मत उपदेश जन्य ज्ञान से अवगति पर्यत आया प्राग इतिहा मेरे उपदेश के आगे कब कहते हैं कि उपदेश जन्य जो ज्ञान होगा उसके फल उसके पहले ही ये वो शंका हो सकती है ज्ञान होने के बाद में शंका होने हो सकती है ये कहा आगे इसी प्रकार का मंत्र है उसी आत्मा के बारे में बोलना चाहते हैं क्योंकि सूक्ष्म वस्तु है समझ में नहीं आता किसी प्रकार से समझ जाए व्यक्ति इसलिए प्रकार बदल बदल करके स्मृति बोल रही है आगे मंत्र है। यर्व सर्वेद महिमा भुवि दिव्य ब्रह्मपुर स्योम व्योम्यात्मा प्रतिष्ठि मनोमय प्राणशरीता प्रतिष्ठद तर्विज्ञानेन पिपश्य धीरा आनंदमृत यदिभाति यद यश महिमा भुवि दिव्य ब्रह्मपुर सभ्युपनत्मा प्रतिष्ठि राण शरीर नेता प्रतिष्ठे हृदय सन्नी ध्याय तद विज्ञान पिछरप्य धीरा आनंद अमृतम सर्वज्ञ होगा जो सर्वेद होगा सर्व सर्वज्ञ और सर्वविद का अर्थ कई बार कर चुके हैं भाष्यकार जो तो सामान्य सबको जानता हो सामान्य रूप से उसको सर्वज्ञ कहते हैं जो तो विशेष रूप से जानता हो उसको सर्वभित कहते हैं कोई भी वस्तु तो हमारे सामने पहले आया हमें सामान्य ज्ञान होता है घट है सामने आ गया अयम घटा हम बोलते तो हैं किंतु घट का पूरा कोना कोना का ज्ञान नहीं है हमारे तरफ का हिस्सा का, का ही ज्ञान हो रहा हमें उसी काल में हम अयम घटा बोल देते हैं पीछे की तरफ काला है कि पीला है हमको पता नहीं होगा नीचे कैसा है मालूम नहीं है विशेष तो रूप टटोलेंगे उसको पूरा करेंगे तो विशेष ज्ञान हो जाएगा पहले सामान्य ज्ञान बाद में विशेष ज्ञान तो सामान्य रूप से सबको जानता है इसलिए परमात्मा को सर्वज्ञ कहा जाता है और विशेष रूप से सबको जानता है उसको सर्वविध कहा जाता है गीता के सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग है सप्तम अध्याय गीता ज्ञान फिर विज्ञान क्या मतलब हुआ ज्ञान और विज्ञान विज्ञान मान विशेष ज्ञान बी का अर्थ विशेष ज्ञान माने सामान्य ज्ञान और बी भी माने विशेष ज्ञान बी का अर्थ विशेष ज्ञान ज्ञान विज्ञान योग ऐसे यह सर्वज्ञ सर्वज्ञ है और यह सर्वविद जो सर्वविद है सर्वविदता है, है सबको जानता है ऐसे ऐसे महिमा भूमि जिसकी पृथ्वी में धरती पर ऐसी महिमा है संसार में महिमा है क्या क्या महिमा है सब दिखाएंगे सबके सब जितने भी सूर्य चंद्र तारे आदि अपने अपने स्थिति में बैठे हुए हैं समुद्र अपना मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता नदियां अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है उसकी जिसकी महिमा ऐसी ख्याति है जिसकी उस आत्मा की क्यों उसके शासन न हो ये बिगड़ जाए तो क्या कर दे कोई ना कोई शासक है सबका शासक है कोई आत्मा है यह सर्वज्ञ सर्वविथ जो सर्वज्ञ है और सर्वविद्ता है ये सब महिमा भूमि ये जो महिमा शब्द है हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है किंतु तो ये शब्द महिमा नहीं है महिमन शब्द है ये एक वचन बना महिमा बना है ये पुलिंग में होता है ऐसा इसलिए यह महिमा भू इस धरती पर ऐसी महिमा है क्या महिमा है भाष्यकार पूर्वक बता देंगे सूर्य चंद्र आदि कभी अपने समय का अतिक्रमण नहीं करते हैं दिशा का अतिक्रमण नहीं करते समय का अतिक्रमण नहीं करते सभी जब जो जो बताएंगे भाषा में सारी इनकी महिमा बताएंगे क्यों पीछे कोई शासक होगा तभी तो नियत प्रवृत्ति हो रही इनकी अगर शासक कोई न हो तो मनमाना ढंग से क्या हो जाता मान लो दो घंटे भी सूर्य कई देरी कर दे किसी दिन हहाकार मत जाए ऐसी स्थिति कोई है जिसकी है वही आत्मा होता है ये बोलना चाहते हैं यह सर्वज्ञ सर्वविद यश ऐसा महिमा भूमि इस संसार में जिसकी महिमा है इस प्रकार की महिमा है किस प्रकार है भाष्य में बताएंगे सारी महिमा दिव्य ब्रह्मपुरे यह सब आत्मा प्रतिष्ठित है। यह आत्मा कहाँ रहता है ब्रह्मपुर में रहता है, तो है? है वो कौन है दिव्य है यह सब व्योमि आकाश है हृदय आकाश। वही ब्रह्मपुर कहलाता है वही आत्मा प्रतिष्ठित है आत्मा की उपलब्धि जब भी होगी हृदय प्रदेश में होना है क्यों हृदय माने मांसखंड है किंतु उसके भीतर में है मन मन की वृत्ति बनेगी वही उपलब्धि होना है आत्मा तो सर्वत्र है किंतु उपलब्धि वहां होती है जैसे गाय के दूध पूरे शरीर में व्याप्त है किंतु उपलब्धि होगी स्तन से स्थान से नहीं सिंह से नहीं ये उपलब्धि स्थान है इसलिए इस हृदय के लिए बोला दिव्य ब्रह्मपुर ऐसा आत्मा ऐसा आत्मा ही मानी अस्मा जो दिव्य जो ब्रह्मपुर है अलौकिक है ब्रह्मपुर जहां आत्मा निवास करता है लौकिक ने अलौकिक है उसमें व्योमनी व्योमन शब्द है सप्तमी का एक वचन है ब्यो मनी। ब्यो मनी भी बनेगा, बनेगा। और लोगों को वैकल्पिक लगता है आत्मा प्रतिष्ठित है मानी हृदया काश में ही है आत्मा हृदय रूपी गुहा भी मिलना है आत्मा को ढूंढना हो तो बाहर कोई तीर्थाटन करके भी नहीं मिलना कोई कुछ नहीं है भीतर की तरफ जाना पड़ेगा हृदय देश में आत्मा अब किस रूप से मिलेगा कहते मनोमय प्राण शरीर रेता यह कहते हैं। माने मन उपाधि वाला है मन का नकलची बन के चल रहा है देखने वाला सुनने वाला सब कुछ होके घूम रहा है तो मन वहीं हृदय देश में है और मन उपाधि उसकी है उपाधि की जो क्रियाएं होती है वो उपहित में आरोप हो जाता है उपाधि की क्रियाएं जो भी होगी उपहित में आरोप होता है जैसे मैंने पहले भी बताया जल में जो प्रतिबिंब पड़ा होगा चंद्रमा आदि का तो जल जब हिल जाता है वो प्रतिबिंब के लिए उपाधि है तो जल है उपाधि जल है इसलिए प्रतिबिंब पड़ा है जल उपाधि है जब हवा के झोंकों से जल हिलता है तो उस काल में हमें लगता है प्रतिबिंब हिलता है ऐसा तो लगता है लास्ट में प्रतिबिंब हिलेगा नहीं क्यों बिंब नहीं हिलता तो प्रतिबिंब कहां से हिलेगा स्थिति है उपाधि की क्रिया उपहित में आरोप हो जाता है तो ये देखने सुनने वाला बना हुआ है वास्तव में इसका आत्मा का धर्म नहीं है वो मन के धर्म है वो यहां लगाया गया ये बोलते हैं प्रतियां जो है ये आत्मा प्राण शरीर नेता प्राण और शरीर को ले जाने वाला भी यही है जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के वियोग को मृत्यु कहते हैं जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का विघटन होगा अलग होंगे जब इसी का नाम है मृत्यु संसार में जो मृत्यु शब्द का प्रयोग होता है सूक्ष्म शरीर मरने नहीं। वाला नहीं सड़ने वाला थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर में जो सत्र तत्व है उसको ले जाने वाला है प्राण शरीर नहीं आता या शरीर माने सूक्ष्म शरीर प्राण और शरीर को ले जाने वाला माने इस शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचाने वाला आत्मा ही होता है चेतन ही ले जाएगा प्राण शरीर रहता है यहाँ शरीर शब्द कहता सूक्ष्म शरीर प्राण और सूक्ष्म शरीर वो एक शरीर से थूल शरीर से दूसरे थूल शरीर में ले जाने वाला या आत्मा है ऐसा है प्रतिष्ठितो अन्य कहते हैं और आत्मा कहा प्रतिष्ठित अन्नमय कोष में दिखाई पड़ता है आत्मा या अन्नमय कोष जो, जो बाहर थूल हाँ इसी में है किन्तु हृदय सं हृदय के सान्निध्य करके अन्नमय शरीर में दिखाई पड़ता है मय मय करके अन्नमय कोष में हो रहा है किंतु हृदय में है मुख्य उसका स्थान हृदय है किंतु कि वृक्ष में बैठा है ठीक इसी प्रकार अन्नमय में प्रतिष्ठित हैदय में प्रतिष्ठित है अर्थ यही आता है प्रतिष्ठितो अन्ने अन्नमय को से जो अन्नमय में प्रतिष्ठित है हृदय संदय वहां अव छेदक बने हृदयावच्छिन्न शरीर में है वो यात्रा आएगा तद विज्ञान परिपश्चंद धीरा आनंद रूपम अमृतम तद विज्ञान में उस आत्मा के विज्ञान के माध्यम से क्या देखते हैं आनंद रूपम अमृतम परिपश्चन धीरा परिपश्यं जो आनंद स्वरूप अमृतत्व है अमर भाव है आनंद रूप है सुख रूप है आ, उसको देखते हैं धीर पुरुष आत्मा को दर्शन का आत्म दर्शन करते हैं अनुभव करते हैं हाँ, आनंद स्वरूप जो आत्मा है अमर स्वरूप है अमृत स्वरूप है जो मरने वाला नहीं, ऐसे आत्मा को उस विज्ञान के द्वारा समझते हैं आत्मा को ये कहा विभाति जो वासित हो रहा आत्मा उसको जानते हैं या परिप्रशन दिवाने आंख का विषय नहीं है अनुभव मिलाते हैं धीरा माना विवेकी लोग ऐसा काम करते हैं ये कहा ठीक है देखिये सर्वेश्वरत्व मनोवयत्व आदि गुण विशिष्ट ब्रह्मो जो ब्रह्म को सर्वेश्वर बोलते हैं मनोवय आदि बोलते हैं ऐसे गुण विशिष्ट ब्रह्म को हृदय पुण्डरी के ध्यान हृदय पुण्डरी हृदय कमल में ध्यान करना वो तो ब्रह्म का ध्यान करना किसके लिए होगा कर्म मुक्ति फल हम ये क्रम मुक्ति फल है क्योंकि उपासना से सद्यो मुक्ति होनी तो संभव नहीं है यहां से ब्रह्म पहुंचना ब्रह्मलोक का फिर होना एक महाशयमुक्ति होना यह क्रम है मंद ब्रह्म विधो विधीये थे यहां पर विधान होता है किसके लिए मंद ब्रह्म के लिए श्रुतियों में श्रद्धा है, तो है।, मंद, मंद है, है उसके लिए विधान किया जा रहा है ऐसा करो हृदय देश में है ऐसा देखो इतम यो सौ इत्यादि का भाष्य में कहते हैं यो सौ तमसा परस्ताद पूर्व मंदिर में कहा था स्वस्थ व्यापार आया तमसा परस्ताद कहा जो अज्ञान रूपी अंधेरे से पार है पार जाने के इच्छुक हो तुम तुम्हारा कल्याण हो कहा था युस तमसा परस्ता जो अज्ञान रूप अज्ञान रूपी अंधेरे से पार है अलग है जो आत्म तत्व ऐसा तो तो है संसार महोदय तिरुत्व गंतव्य और उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए संसार रूपी महोदय जो समुद्र है उसको पार करना होगा वहां से वो गंतव्य आत्मा ऐसा है संसार रूपी जो समुद्र है उसको पार करना पड़ेगा संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए क्या होगा उसके साधन संसार प्राप्ति के साधन कर्मादि उसको परित्याग पहले करना पड़ेगा नहीं तो कर्मादि करते रहेंगे तो संसार ही देता रहेगा तो संसार बहुत अधिक तीर्थ गंतव्य परवित विषय गंतव्य वही है परमात्मा ऐसा जो तमसा परस आ, अज्ञान रूपी अंधकार से परे है संसार महोदय को पार करके गंतव्य प्राप्तव्य है ऐसे पर विद्या का विषय है क्योंकि परा विद्या का विषय चल रहा है ऐसा वर्तते प्रश्न उठा वो कहाँ रहता है किसमें रहता है वो आत्मा रहता है कहा मिलेगा वो ये प्रश्न मंदब्रम विद्या ब्रह्म, वा, ब्रह्म वाला है आत्मज्ञान पूर्ण रूप मंद है वह पूछता है कहां रहता है वह तब कहा उत्तर देते हैं यह सर्वज्ञ सर्वविद व्याख्यात अगर यह दोनों शब्दों की व्याख्या पहले हो चुकी है यह सर्वज्ञ ऐसे सर्वविद्ञान भी हो गया है कि एक व्याख्यात व्याख्या तो हो गई जो सामान्य रूप से सबको जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं और जो विशेष रूप से सबको जानता उसको सर्वविद बोलते हैं ये व्याख्या इसकी व्याख्या दोनों शब्दों की व्याख्या हो चुकी है व्याख्यात बोलती है तम पुनर्विष्ण उस आत्मा का फिर विशेषण लगाते हैं सर्वज्ञ है सर्वभीत है और भी विशेषण है क्या यश ऐसी महिमा भू भी ये विशेषण जिसके महिमा है धरती पर जिसकी ऐसी महिमा है संसार में ऐसी महिमा है आत्मा की क्या है यश ये सब महिमा यश आत्मा ना ये सब प्रसिद्धो महिमा प्रसिद्ध महिमा है क्या महिमा माने विभूति ऐश्वर्य जिसका ऐश्वर्य प्रसिद्ध है महिमा माने विभूति ऐश्वर्य विभूति माने ऐश्वर्य कोशव कौन है महिमा कोश महिमा प्रश्न होगा तो उत्तर देते हैं यश इमें दयावा पृथ्व्यो शासन विद्युत तिष्टता शासन है जिसके शासन में द्यावा पृथ्वी विद्युत तिष्टता धरती और आकाश अपने अपने स्थान पर नियमित रह रहे धरती आकाश दोनों अपने अपने स्थान पर नियमित हैं जिसके शासन में ऐसा है दयावा पृथ्वी शासने शासने सनेृथ् दोनों स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के दोनों अपने नियमित तो होकर के रह रहे नियंत्रित तो होकर के रह रहे हैं का एक नंबर टिप्पणी नियमित नियमित तो रह रहे हैं। जिसके शासन ऐसा है और सूर्य चंद्रवासो यश्य शासने अलात चक्रवत अजस्त्र भ्रमता यही महिमा है उसकी सूर्य और चंद्रमा दोनों को देखो जैसे अलात चक्र होता है जलती हुई लकड़ी को घुमाई गया तो वो जो गोलाई दिखाई पड़े, उसको अलात चक्र बोलते हैं जलती हुई लकड़ी को अलात बोलते हैं उसकी जब घुमाते हैं गोलाई आता है तो उसको कहेंगे अलात चक्र जो गोलाई का नाम है अलाद चक्र बहुत तेजी से चलने पर वो ऐसे गोलाई बनती है इसी प्रकार सूर्य चंद्र घूम रहे हैं घूम रहे है घूम रहे उनको कभी एक मिनट का भी फुर्सत नहीं हम कहते हैं सूर्य अस्त हो गया विश्राम लेते होंगे विश्राम नहीं अगले स्थान पर है सूर्य कभी अंधेरा नहीं विश्राम नहीं ले सकते चंद्रमा की स्थिति है जिसके है शासन है ये कहा hmm. हाँ। सूर्य चंद्रमा सऊ सूर्य और चंद्रमा दोनों ऐसे बड़े देवता है संसार के वो अभी यश शासन है जिसके शासन में अलात चक्रवर्ती अलात चक्र के समान अलात चक्र घूमती हुई लकड़ी जलती हुई लकड़ी के समान अजस्त्रम भ्रमत निरंतर भ्रमण कर रहे हैं घूम रहे हैं उनके ऐसे शासन है आलस्य नहीं कर सकते और यश शासन है सरिता सागर सागराशोगोचरम नातिक्रामी कहते जिसके शासन में ये नदियां जितने भी हैं और सागर समुद्र कभी अतिक्रमण नहीं कर सकते अपने स्थान से अपने स्थान में ही चलना होता है कहते हैं वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है उड़ीसा की बात सुनने में आया है कि उड़ीसा में धरती का स्तर नीचे है समुद्र का स्तर कुछ ऊपर है ऐसा बोलते है। अब यहां पर ऊपर पानी हो तो नीचे लुढ़कना चाहिए तो पानी नहीं रहा, तो उसको संभालने वाला कोई वस्तु है जिसका शासन है समुद्र का स्तर ऊपर जमीन का स्तर नीचे है ऐसा मान्यता है उड़ीसा की तो ऐसे शासन सरिता सागरा स्तर जिसके शासन में जिस आत्मा के शासन में सारे नदियां और सागर सो माने मानसोषय में अपने विषय पर अतिक्रमण नहीं करना अतिक्रमती का अपने विषयों को अतिक्रमण नहीं करते अपने स्थान में रह रहे नहीं करते हैं ये तथा तो उसी प्रकार जिसके शासन में स्थावरम जंगमम चाह ऐसे शासन है नियतम दो प्रकार के संसार में वस्तु है एक स्थावर है जंगम एक चलने वाले एक न चलने वाले पेड़ पौधा आदि थावर है मनुष्यदि प्राणी आदि ये चल जंगम है चलने वाले हैं दोनों के दोनों सब के सब जिसके शासन में नियमित तो होकर के बैठे हैं अपने मर्यादा का अधिक्रमण नहीं करते तथा ऋतवो अयन इसी प्रकार ऋतु पिछले वर्ष जिस समय में जो ऋतु आय, आया इस इस वर्ष भी उस समय वही ऋतु आता है छह ऋतु है अपने अपने समय पर ऋतु बदलते रहते हैं ये मैं शिष्य बसंतम कृष्णम प्रसाद शरद छह ऋतु अपने अपने समय पर वो ऋतु अवश्य आएंगे अभी हेमंत ऋतु चल रहा है अब कुछ ही दिनों में शरद या शिश्य ऋतु आरंभ होने वाला है फिर हवा चलने लग जाएंगे फिर बसंत ऋतु आरंभ होगा जैसे पिछले साल हुआ वैसे अभी भी होगा चलेगा ऋतु ऋत ऋतु और अयन दक्षिणायन उत्तरायण अपने अपने स्थिति में दोनों दोनों आयन अपने स्थिति में है ये नहीं की अतिक्रमण हो जाए कभी देरी से बदले आयन ऐसा नहीं है जब दक्षिणायन का समय आएगा तो दक्षिणायन होगा ही होगा जैसे पिछले साल था वैसे चलता है क्योंकि ये ऋतुओं का बदलना ये, ये जो होता है ये किसानों को बहुत बड़ा ज्ञान होता है तभी वो बीज बोते हैं समय होता है उनको मालूम हो जाता है अब ये बारिश का दिन आ रहा है अभी बारिश नहीं सूखा पड़ा हो कि मालूम पड़ जाता है होता है ऋतु बदलने का समय आ गया क्यों पिछले वर्ष का देखा था यही समय बदला था तो अभी ये था। बदलता ही है तो पीछे कोई नहीं शासक है अथाच ऋतवो अयने ऋतु और अयन और अबराह माने संवर वर्ष भी हर वर्ष अपने ढंग से बदलता रहता है जिसके शासन को नहीं करते हैं। साल जैसे सर शासन जिसके कोई अतिक्रमण नहीं करता तथा कर्माणी फलम चाहना कालम नादिवर्तन थे इसी प्रकार कर्म करने वाले जो कर्ता होंगे कर्माणि जो जो कर्म जैसा कर्म किया होगा करता ने शुभा शुभ जैसा कर्म किया होगा कर्म करने वाले ने शुभ कर्म या अशुभ कर्म क्योंकि कर्म करते समय तो स्वतंत्र होता है वो फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं होता चाहे शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे कर्म करने के लिए स्वतंत्र है शास्त्र इतना ही बोलता है कोई कारक नहीं होता शास्त्र और ज्ञापक होता है शास्त्र दोनों रास्ता बता देता है भाई इधर जाओ तो ऐसा है इधर जाओ तो ऐसा है बाकी तुम्हारी इच्छा शास्त्र ये कारक नहीं गला नहीं पकड़ेगा आपका केवल ज्ञापन देता है जितना तो कर, कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं चाहे शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म करें शास्त्रों ने बता दिया है फल दिखा दिया है आपको अच्छे मार्ग में जाना है तो ऐसा कर्म करो और नरक के तरफ जाना हो तो ऐसा करो दोनों बता दिया फल भी दिखा दिया है बाकी स्वतंत्र आप हैं जैसा चाहो वैसा करो तो करता रहा जितने कर्म करने वाले लोग हैं शुभुभ कर्म करने वाले और कर्माणी जैसे जैसा कर्म हुआ होगा और फलम च और कर्म के आधार पर जैसा फल होगा वो सब के सब यद शासनाथ स्वसम कालमनाथ बर्तन थे जिस कर्ता को जिस कर्म का जिस काल में फल मिलना है उसी, कर, उस, उसी उसी कर्ता को मिलेगा वो फल और उसी समय में मिलेगा उसी कर्म का फल मिलेगा अन्यग्र नहीं मिलेगा अतिक्रमण जैसा करेगा वैसे ही जब किया होगा जैसा किया होगा और जिसने किया होगा उसी को मिलेगा दूसरों को नहीं मिलता यह स्थिति है शेष का शासन का अतिक्रमण नात वर्तन अतिक्रमण नहीं कर सकते स ये स महिमा भूमि ऐसी महिमा है भूमि में इस लोक में उस आत्मा की महिमा ऐसी है आत्मा है इसलिए सब नियमित तो होकर के चल रहे हैं यह स्थिति है। अपने समय पर ही सब के सब होता है अब बथुआ उगने वाले हैं अब बथुआ अभी उगेगा शिवरात्रि के आसपास जाकर के गिरने लग जाता है दाना गिर जाता है छोटे से दाना होते हैं हो उसके इतने भारी बरसात में फूल नहीं पाया चार पांच महीने की बरसात में फूल नहीं सका और उसमें अंकुर नहीं फूट सका पड़ा रहा अब ये ठंडी के दिन में, में पानी है ना कुछ सूखे खेत में उगने लग जाते हैं क्यों अपने समय का अधिक्रमण कोई कर नहीं सकता क्यों तो पीछे कोई है शासक है जो ये सबका शासक है वही आत्मा होता है समझ रहा है स समाहिमा स इस प्रकार की जिसकी महिमा है वही यह महिमा है लोक में भूबी माने लोके लोक में यश जिसकी ऐसी महिमा है वो आत्मा कहा मिलेगा पूछा तो दिव्य ब्रह्मपुर है आत्मा प्रतिष्ठा मंत्र में बोला था ब्रह्मपुर माने हृदय है ब्रह्म का शहर है वो ब्रह्मपुर है ब्रह्म के उपलब्ध स्थान है वो ये कहना चाहते है सहयस सर्वज्ञ एवं महिमा देवा इस प्रकार सर्वज्ञ देव कैसा है इस प्रकार की महिमा वाला है ऐसे ऐश्वर्य वाला है सबका शासक है वो जिसके शासन में नियमित होकर के चल रहे हैं। और शासक कोई वाणी से शासक भी नहीं क्रिया से शासक भी नहीं ध्यान देना कुछ लोग स्वयं कर्म करते हैं तो दूसरे से करवाते हैं के बड़े लोग जब कर्म करने लग जाए तो छोटे अपने, अपने लग जाते हैं। वो स्वयं करते हुए शासक बनते हैं करवाते हैं और एक स्वयं तो नहीं करेंगे से शासक बनते हैं। ऐसा करो ऐसा करो बोल देते हैं तो दूसरे करने लग जाते हैं किंतु आत्मा ऐसा नहीं ना तो बाणी से बोलेगा किसी को न स्वयं कुछ करेगा सान्निध्य मात्र से शासक होता है इस चुंबक जैसा है जैसे चुंबक होता है लोहे चुंबक लोहा सान्निध्य में हो चुंबक सान्निध्य हो तो लोहा में क्रिया पैदा हो जाती है चुंबक कुछ नहीं बोलता है तुम करो या चुंबक में क्रिया भी नहीं होती है उसके समान है चुंबक को अयकांत मणि बोलते हैं संस्कृत में अश्कांत मणि कहते हैं उसके समान है आत्मा माने सान्निध्य मात्र से शासक बनना उसके सान्निधि में सब चल रहा है सानिध्य में उसके डर के बारे चल रहे वो बोलता भी नहीं कुछ करता भी नहीं डर तो है सबको ऐसी महिमा है स सर्वज्ञ वही सर्वज्ञ आत्मा एवं महिमा देवा ऐसे महिमा वाला देव है वो देव एवं महिमा ने एवं महिमा यश एवं महिमा ऐसी महिमा है जिसकी ऐसे देवता है वो आत्मदेव ऐसे होते हैं कहा मिलेगा तो कहते हैं दिव्य दिव्य लोक में मिलेगा दिव्य लोक क्या है द्योतन वती सर्व बौद्ध प्रत्यक प्रत्यकृत द्योतने प्रमुख रे तो बुद्धिवृत्तियां वही बनती है हृदय में बुद्धि हृदय में है कोई यहाँ दिव्य दिव्य लोग शब्द लोग है हृदय है दिव्य मान दिवतन प्रकाश वाला क्या है सर्व बौद्ध प्रत्यय कृत दिव्य क्योंकि जितने भी बुद्धि के वृत्तियों को बौद्ध प्रत्यय कहा है बुद्धि संबंधी को बौद्ध बोला है बुद्धि संबंधी होते हैं बुद्धि वृत्तियां तो जिस विषय ज्ञान बोलते हैं सर्व बौद्ध प्रत्यय प्रत्यय करता उनके द्वारा किए गए का प्रकाश करता है जो जैसी जैसी वृत्ति बनती है वैसे आत्मा को ज्ञान होता है देवता ने ब्रह्मपुरी ऐसे वो ब्रह्मपुरी में होता है हृदय देश में होता है बुद्धि वहीं है बुद्धि वृत्ति वहीं बनती है बुद्धि वृत्ति को प्रकाश कर रहा है आत्मा जान रहा है इस काल में ये वृत्ति बन रही है ये काल में ये वृत्ति बन रही है मालूम पड़ता है अभी मेरा मन अमुक जगह में है अभी मेरा मन अमुक जगह में है ऐसा मालूम हो जाता है जिसको होता है आत्मा होता है हृदय है स्वरूपेण नित्य पर नित्य अभिव्यक्त होता है कहा हृदय में इस ब्रह्मपुर में ब्रम्हण अत्र मान इस हृदय में चैतन्य स्वरूपेण चैतन्य रूप से उपलब्धि होती है ब्रह्म की यहाँ हृदय रूप चैतन्य स्वरूपेणा नित्य अभिव्यक्तित्व नित्य अभिव्यक्ति होने से ब्रह्मपुरम हृदय पुंडरिकम इसलिए ब्रह्म शहर हो गया सहर हो गया, रहने का स्थान हो गया क्या हृदय पुंडरीक, हृदय कमल पुंडरीक माने कमल हृदय कमल होता है तस्विन तस्मिन, तस्मिन यद व्योम उस हृदय कमल में जो व्योम है हृदय होता है मांस पिंड है हृदय उसमें जो आकाश है हृदय कमल के भीतर जो आकाश है जो हार्दाकाश बोलते हैं हृदय संबंधी आकाशन तस्मिन् तस्विन यद्योम जो व्योम है आकाश है उस हृदय में तस्मिन् तस्वीन उस आकाश में आकाश है व्योमी माने आकाश है उस आकाश में हृदय कुंडली के मध्यस्थे कहा वो आकाश हृदय कमल के मध्यस्थ है बीच में भीतर है ऐसे आकाश में प्रतिष्ठित वही हाय करके इस प्रकार से उपलब्धि होती वो तो हाय तो सर्वत्र है किंतु उपलब्धि वहां होती है इसलिए हृदया काश में आत्मा है करके बोला जाता है ये कहा नहीं आकाशवत सर्वगत गतिर आगति प्रतिष्ठा व अन्यथा संभव है कैसे आकाश के समान सर्वगत है आत्मा का स्वरूप तो यही है विभू है व्यापक है जैसे आकाश का कहीं अभाव नहीं होता उसी प्रकार आत्मा का भी अभाव नहीं अभाव नहीं उसको जाना आना बैठना यह बनता नहीं है वास्तव में उपलब्धि वहां होती है इसलिए उसके पूर्व बोल दिया वहां मिलता है बोल दिया उपलब्धि के कारण से बोला जाता है हृदय कमल में आत्मा आत्महत्या करके वास्तव में उसका आना जाना रहना बनता नहीं वो आकाश के समान है कह रहे हैं नहीं आकाशवद सर्वगत क्योंकि जो आकाश के समान है सर्वगत है सर्वत्र है जो पहले से ही सर्वत्र है उसका गति भी नहीं हो सके आगति भी नहीं जाना भी नहीं होता आना भी नहीं होता और प्रतिष्ठावा अथवा प्रतिष्ठित होना कहीं एक जगह बैठना यह भी नहीं होता अथवा अन्यथावा अन्यथा होना भी संभव नहीं संभव नहीं किंतु उपलब्धि के माध्यम से बोल दिया है हृदय आकाश में आत्मा मिलता है करके बोला वहां है करके बोला जाता है उपलब्धि वहां होती है इसलिए ऐसे कहा जाता है सही आत्मा तत्स्थ जो हृदय आत्मा है हृदय में स्थित आत्मा है वो जो तत्रस्थ हृदय जो आत्मा है वह आत्मा मनोवृत्ति भी आत्मा का दर्शन मनोवृत्तियों के द्वारा ही होता है देखने वाला सुनने वाला इस प्रकार वन का धर्म है किंतु आत्मा का स्वरूप तक ज्ञान नहीं होता केवल आत्मा आत्मा का पास नहीं हो पा रहा ये जीवात्मा की बात है क्यों? क्यों जैसे एक भौतिक अग्नि है केवल केवल अग्नि का दर्शन कोई कर नहीं सकता जब तक ईंधन में आरूढ़ नहीं होगा तब तक अग्नि का दर्शन नहीं होता नहीं हो सकता कंतु इससे नहीं है अग्नि नहीं करता अग्नि है ईंधन के जैसी आकृति होगी वैसे आकृति में अग्नि की आकृति दिखाई पड़ती है अग्नि है एक वस्तु है जलाने का काम करे किंतु ईंधन में आरूढ़ हुए बिना उसके स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती एक भौतिक पदार्थ भी ऐसा है आत्मा तो अभौतिक है कहां से उसके दर्शन हो पाएगा इंधन या ईंधन में आरूढ़ होने के समान अग्नि के ईंधन में आरूढ़ होने के समान मन की वृत्ति में आरूढ़ होकर ही आत्मा का ज्ञान होगा देखने वाला सुनने वाला हो कि वास्तविक दर्शन क्रिया आदि दूसरे के हैं जैसे केड़े मेड़े लकड़ी के आकृति होती है वह अग्नि में उसी आकृति में अग्नि दिखाई पड़ती है हमें ठीक देखना सुनना आदि कर्म मन का होता है किंतु आत्मा को उसी रूप में दिखाई पड़ता है ये इंधन अवस्था में अग्नि के दर्शन धर्म वृत्ति आरूढ़ अवस्था में आत्मा दर्शन होता है ठीक है सही आत्मा तत्रस्थ वो जो आत्मा है वह आत्मा मनोवृत्तिविध विभाव्य दे मनोवृत्तियों के द्वारा ही भाषित होता है विशेष रूप से भाषित होता है अग्नि वाला, वाला हो का स्वरूप का, का, का, का भान नहीं हो पाता है ईंधनारूढ़ जैसे ईंधन होगा टेढ़ा मेढ़ा वैसे आपको अग्नि का दर्शन होगा ठीक इसी प्रकार यहां वो ईंधन क्या है अग्नि की उपाधि है अग्नि दर्शन की उपाधि है ठीक इसी प्रकार मन आत्मा की उपाधि है तो मन मैं जैसी जैसी वृत्तियां बनती है उसी वृत्ति रूप में आत्मा दिखाई पड़ता है मनोवृत्ति तो कहा इसलिए मनोवय कह दिया आत्मा को वास्तव में मनोभ नहीं आत्मा मन के अनुकूल चलने वाला मन उपाधि के धर्म को लेकर के भाषित होता है इसलिए मनोवय तो शब्द का प्रयोग कर दिया मनोपाधित्वादी कहा क्यों मन उपाधि है ना आत्मा के इसलिए मनोवय शब्द से कहा उपाधि के धर्म उपहित में प्रयोग होता है जैसे अग्नि लकड़ी आदि के टेढ़े जो आकार है टेढ़े मेढ़े आकार वो अग्नि में प्रयोग होता है अग्नि टेढ़ी जल रही है ऐसा बोलते हैं वास्तव में अग्नि टेढ़ी होती है क्या वो लकड़ी टेढ़ी है ऐसे ही आत्मा भी मनोभ इसलिए कहा गया मन के जो तो वृत्तियां हैं धर्म है वो धर्म आत्मा में बास रहा है इसलिए मनोभ शब्द कहा, कहा। टिप्पणी है एक नंबर मनोवृत्ति भी लिधि द्वार भूता भी क्योंकि मनोवृत्ति वास्तव में आत्म प्राप्ति के द्वार हैं सीधा सीधा आत्मदर्शन हो नहीं पा रहा है उसी के माध्यम से ही देखने वाला सुनने वाला होकर के आत्मदर्शन हो रहा है ये कहा साक्षी गोदस्य साक्ष अधीनत्व साक्षी का जो ज्ञान होगा तत्त वृत्ति को जानने वाले को साक्षी बोलेंगे मनोवृत्ति को जानने वाला को आत्मा को साक्षी कहेंगे साक्षी का जो ज्ञान होगा वो ज्ञान साक्ष्य के अधीन होगा अगर विषय न हो तो ज्ञान कैसे होगा साक्षी का ज्ञान साक्ष्य पदार्थ विषय के अधीन है इसलिए विषय के धर्म को साक्षी में आरोप करके कहा मनोमया इत्यादि शब्द कहा आगे कहा प्राण शरीर नेता भाष्य में कहते हैं प्राण और शरीर को ले जाने वाला है यह मानी इस शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचाता है प्राण और शरीर दोनों को कौन सा शरीर सूक्ष्म शरीर ये दोनों को ले जाने वाला है प्राण शरीर नेता मंत्र उसी कारण शरीरम चाण शरीरम प्राण और शरीर दोनों को तस्य अयम नेता ये प्राण और शरीर दोनों को नेता है ले जाने वाला है स्थला शरीर शरीरांतरम प्रति कहा किसको ले जाता है सूक्ष्म शरीर को ले जाता है प्राण को ले जाता है कहा ले जा किससे कहा ले जाएगा थूल शरीर से अन्य थूल शरीर के प्रति ले जाता है इस थूल शरीर से ले जाएगा दूसरे थूल शरीर पर ले जाए ये काम करने वाला है वा आत्मा ये कहा थूला शरीरात एक थूल शरीर में है पहले प्राण और सूक्ष्म शरीर एक थूल शरीर में है अब यहां से दूसरे शरीर में ले जाने वाला क्या आत्मा होता है थूला शरीर शरीरांतरम शरीरा प्रति नेता एक स्थूल शरीर से दूसरे सर, थूल शरीर में ले जाने वाला उसके कर्म के आधार पर चौरासी लाख में किसी में भी पहुंचा सकता है वहां पहुंचाने वाला आत्मा होता है और प्रतिष्ठित अन्न में प्रतिष्ठित है कहा अन्नमय कोष में यह आत्मा विद्यमान है कहा मंत्र में कहा था अन्नवय कोष में दिखता आत्मा कहा था प्रतिष्ठितों ने प्रतिष्ठा माना अवस्थित व्यवस्थित है कहा अन्नवय कोष में है अन्नवय भुज्यमान अन्न विपरिणाम ये अच्छा। जो अन्य का अर्थ भुज्यमान विपरिणाम जो खाया हुआ अन्न का परिणाम हो जाता है परिणाम होकर के शरीर कभी तो मोटा हो जाता है कभी पतला हो जाता है अच्छा कुरान मिलेगा तो कुछ दिनों के बाद में शरीर दिष्ट हो जाएगा खराब ठीक नहीं मिले तो कुछ दिनों के बाद में कृषि हो जाता है क्या हुआ अन्न का जो परिणाम है सप्त धातु बनना है उसमें विकृति आ जाएगी इसके खाद्य पदार्थ के माध्यम से शरीर कभी पुष्ट होगा कभी कृष होगा हो इसलिए कहते हैं अन्न वहा है इसको अन्न का विकार मान करके कहा ये कहते हैं अन्य भुज्यमाना भुज्यमाना अन्ना अन्न परिणाम भी परिणाम खाया हुआ अन्न अन्न में रहता आत्मा मने बाहर रखा हुआ अन्न नहीं तो खाया हुआ अन्न का अन्न में आत्मा माने शरीर में आत्मा है ये ये खाया हुआ अन्न का परिणाम ही है कभी मोटा होना कभी अतला होना जैसे जैसे हम खाद्य खाएंगे उसी प्रकार से शरीर में हमारी परीति होगी क्योंकि सप्त धातु में परिणत होकर के शरीर की पुष्टि होनी है रस बनेगा रक्त बनेगा मांस बनेगा और भेद बनेगा अस्थि बनना मज्जा बनना कुछ के बाद स्त्री शरीर में राज पुरुष शरीर में शुक्र होना शुक्र शोणित होना ये सब इसका काम है खाया हुआ अन्न का परिणाम है, है प्रतिष्ठित व्यवस्थित है, है जो भुज्यमान अन्न विपरिणाम विपरिमाण खाया हुआ अन्न का जो परिणाम सप्त धातु में परिणाम होना उस अन्न में मान शरीर में प्रतिष्ठित है अन्न माने कोई बाहर रखा हुआ अन्न में नहीं आत्मा ये शरीर में आत्मा एक बोला जाता भी होता है वृद्धि को भी प्राप्त होता है जैसा खाद्य पदार्थ मिलेगा प्रतिदिन इसकी वृद्धि भी हो सकती है की, ए, शरीर की अथवा कृषि भी हो सकता है ऐसा है ये पिंड रूपान पिंड रूप जो अन्न है यहां अनेक शब्द करता है पिंड शरीर शरीर रूप अन्न इसमें प्रतिष्ठित आत्मा किंतु खाली शरीर में नहीं आत्मा। हृदय शरीर में आत्मा है आत्मा का निवास है हृदय में किंतु बोला जा रहा है शरीर में जैसे मैंने बताया था वीर बानर बैठा है वृक्ष के शाखा में किंतु बोला जाता है वृक्ष में वृक्ष में बानर है बोला जाता है किंतु वास्तव में उसकी शाखा में बानर होता है ठीक इस प्रकार शरीर में हृदय है हृदय में होने से शरीर में कह दिया यह हृदय बुद्धिम पुंडरिक्ष्रे कहा है हृदय मानी बुद्धि बुद्धि रूपी जो हृदय कमल है उसके पुंडरिक क्षेत्र में है हृदय कमल के क्षेत्र में सन्निधाय संवस्थाप्य वहां पर है समय स्थापित होकर के बुद्धि को स्थापित करके बैठा हुआ है हृदय में बुद्धि को स्थापित करके वो आत्मा विराजमान है ये कहा हृदय अवस्थान में ही आत्म न स्थिति आत्मा की स्थिति हृदय में उपलब्ध होना यही स्थिति है हृदय में रहना ही उसकी स्थिति है आत्मा की नहीं आत्म अंडे। आत्मा की स्थिति शरीर में नहीं है हृदय में हृदय शरीर में है इसलिए अन्य शरीर में बोल दिया वास्तव में आत्मा की स्थिति हृदय में उपलब्धि हृदय में होनी है शरीर में नहीं होना है हृदय में होना है कि हृदय शरीर में होने की वजह से अन्य बोल दिया एक स्थिति अन्य आत्मा स्थिति टिप्पणी स्थिति प्रकारांतर प्रकारांतर से अन्न में नहीं है वो तो वो प्रकारांतर से लाया हुआ है प्रतिष्ठित तो शरीर में आत्मा है माने हृदय है में और हृदय शरीर में है इसलिए शरीर में बोल दिया वास्तव में आत्मा शरीर में नहीं हृदय में है ये समझना क्यों उपलब्धि वही होती है तद आत्म तत्व विज्ञान शास्त्राचार्य उपदेश जनते न समतवादि ध्यान सर्वत्याग सर्व त्याग वैराग्य उद्भुत परिपश्यंती सर्वत पूर्ण परिपश्यं उपलब्धनतेवेकि आत्म तत्व तो तो को विवेकी लोग जो छीर का विवेक समझने वाले हैं आत्मा अनात्मा विवेक करने के जिनमें सामर्थ्य है ऐसा विवेकी लोग धीर पुरुष उसको विज्ञान से समझते विशिष्ट ज्ञान से समझते है विगात्म विशिष्ट अग्नि ज्ञान विज्ञान विशिष्ट ज्ञान ये कहते हैं त्म तत्व ऐसे जो शरीर में है आत्मतत्व हृदय देश में आत्मतत्व है उस आत्म तत्व को विज्ञान तद विज्ञाना परिप्रष्टीरा है ना? उसी का अर्थ कर रहे हैं विज्ञान मान विशिष्टे शास्त्र आचार्य उपदेश जनते न ज्ञान मनमाना अपने आप का ज्ञान नहीं है शास्त्र और आचार्य के मान शास्त्र के आधार पर बोलने वाले आचार्य के उपदेश के माध्यम से यह कहते तो शास्त्र दूसरा कुछ बोलता हो आचार्य कुछ बोलता हो तभी काम नहीं चलेगा शास्त्र के अनुकूल चलने वाला जो आचार्य होगा उसके माध्यम से शास्त्राचार्य उपदेश शास्त्र के आधार पर उपदेश करने वाला जो आचार्य होगा उस आचार्य के उपदेश के माध्यम से उसके जनित होने से ज्ञान उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान होगा विशिष्ट ज्ञान ये ज्ञान शास्त्र के अनुकूल अर्थ बताने वाला आचार्य के माध्यम से उपदिष्ट ज्ञान को यहाँ विशेष ज्ञान कहा उस ज्ञान से और वो ज्ञान किसी विशेष हो जाना चाहिए वो ज्ञान कैसा होना चाहिए समतम ध्यान सर्वत्याग बैराग्य उद्भूत साधक के जीवन में खाली उपदेश सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा ज्ञान में उद्बोध ज्ञान विशेषता भी होगा जीवन में समम हो मन एकाग्र हो इंद्रिय दमन हो सम दम सम इंद्रिय मन एकाग्र होगा अंतर्मुखी वृत्ति में और दम माने बहि इंद्रियो का निग्रह हो निगृहित हो इंद्र तो हो अध्ययन उपासना हो जीवन में और सर्व संपूर्ण त्याग रूपी वैराग्य हो जिसके जीवन में यहां से लेके ब्रह्मलोक के भोग तक को त्याग करके बैठा हो मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए तो कर्म नहीं करेगा तब तक, तक चाहिए तो कर्म करता अब कर्म नहीं करेगा ये इसके द्वारा ज्ञान उद्बुद्ध हुआ हो हुआ हो। विशेष हो गया ऐसा ज्ञान के माध्यम से परिपश्यं वैराग्यादि साधन भी है और शास्त्र के अनुकूल बोलने वाले आचार्य हैं उनके उपदेश के माध्यम में मिल गया ये दोनों हो जाने से फिर उस आत्म तत्व का दर्शन करते हैं माने साक्षात्कार करते हैं दर्शन करना माने देखना नहीं आंख से देखना है जैसे दाल में नमक देखना माने अनुभव में लाना दाल में नमक देखना मैंने आंख का विषय तो नहीं है फिर भी दाल में नमक देखो बोलते हैं उस जीवा से चखते हैं तो अनुभव में लाने का नाम भी देखना होता है अनुभव तो में लाते हैं सर्वत पूर्ण परिपस्ती पर होता है सभी और पूर्ण रूप से देखते हैं आत्मदर्शन होता है उपलब्धि करते हैं कहा धीरा कौन करते हैं विवेकी धीरा धीर लोग मैंने विवेकी लोग जो आत्मा अनात्मा के विवेक कर सकते हो वही लोग कर सकते हैं कैसा है आनंद आत्मा आनंद रूप आनंद रूप आत्मा का दर्शन करते हैं आनंद रूपम अमृतम यद विभाषित होता है कैसे भाषित है आनंद आत्मा सुख रूप और अमर स्वरूप ऐसा एक मंत्र पिता उसका अर्थ करते हैं आनंद रूपम सर्व अनर्थ दुख आयास प्रहिण जितने भी अनर्थ हैं और दुख है अनर्थ से होने वाले दुख इसके परिश्रम से रहित है आत्मा आत्मा में कोई अनर्थ भी नहीं है अनर्थ जन्य दुख भी नहीं है ऐसे रहित जो आत्मा अमृतम अमर स्वरूप है यदि जो भाषित होता आत्मा विभा विशेषेण स्वात्म ने भाती विशेष रूप से अपने आप में प्रकाशित होता है, वो, नहीं। ऐसे जो आत्मा है सर्वा नित्य निरंतर प्रकाशित होता आत्मा ऐसे आत्मा का दर्शन करते है टिप्पणी चार, चार में अनर्थ दुख यदि अनर्थ पदम अनर्थ जनक विषय तदराग अतः अनर्थ शब्द क्या है अनर्थ का जनक होता है विषयों का आशक्ति विषयों की, आशक्त। की आशक्ति विषयों की आसक्ति होगी तो दुख मिलेगा अनर्थ अनुम में अनर्थ शब्द का अर्थ है अनर्थ का जो कारण है कौन विषय विषयाशक्ति उसका अनर्थ शब्द से ग्रहण करना एक कार, आठ टिप्पणी कारण अनथ पदम जो अनर्थ शब्द है उसका क्या लेना अनर्थ जनक अनर्थ का जो जनक है कौन है विषय तथा तदम विषय और उसमें आसक्ति विषय में की आशक्ति ये अनर्थों का कारण है तो और उससे दुख होता दुखम या तत्फलम जब आसक्ति होगी विषय में वो विषय को ग्रहण करने में कितने कष्ट होगा दुख के फल होगा इससे रहित होता आत्मा सर्व अनर्थ दुख आयास प्रहिंग एक भाष्य में ऐसे आत्मा का दर्शन होगा कहा पांच की टिप्पण विशेषमती स्वात्म एवं विशेष क्या है आत्मा में विशेष रूप से का सर्वे और देखते हैं तो क्या कहा उसको दिखाते हैं टिप्पणी कार्य बोलते हैं यद चंद्रमा से चार लोग तेजो विद्य माम ये गीता में है ये बोलते हैं जो तेज सूर्य में है ना चंद्र में तारा में जो तेज है सब उनमें है हैं जो अगि में वो मेरे, जो में मेरे तेज है ऐसा कहा विशेष बात प्रकाशित होता आत्मा आत्मा से ही प्रकाशित हो रहे हैं सूर्य आदि यदादित्य गेजो जगत भाषा है जो के चंद्रमशी सत्याय में उसी ट्ठिपणी कारण युनौ अभेदी सप्तमी सप्तमी में भेद नहीं करना अभेद सप्तमी करना स्वात्म भाती विशेष भाती ये में कहते विषय सुख हम आत्म भिन्न भाती विषय सुख जो होगा अपने से भिन्न रूप से भाषित होगा और आत्म सुख अभिन्न रूप से भाषित होगा आत्मा सुखरूपी है।, सुख हो तो सुख है सुख आया दूसरा है सुख दूसरा सुख होगा विषय सुख हमारे स्वरूप से भिन्न है हम सुख लेने वाले होते हैं सुख अलग होता है आत्म सुख जो होता है वो अपना अपना स्वरूप ही होता है जैसे सुसुक्ति अवस्था में हम विषय का अभाव वाले हो जाते है। हैं निर्विषय होते हम कोई विषय नहीं होता फिर भी सुख है कि नहीं होना है सुख है तो वो सुख कैसा सुख है स्वरूप सुख है उसके एक दृष्टांत है वो एक दृष्टांत के लिए है स्वरूप सुख का दृष्टांत है सुसुक्ति में जो सुख होगा वो विषयजन्य सुख नहीं है वो अपना स्वरूप सुख है और बाकी जागृत स्वप्न में जो सुख हो रहा है वो विषयजन्य सुख हो विषय सुख होता है अपने से भिन्न रूप से भाषित होता है स्फुरी तो होता है और अपना स्वरूप जो सुख है वह अभेद रूप से भाषित हो, होता है ये कहा समय हो गया यह रखते ओम हैद्रमेया देवा भद्रम पशे माक्षर चाहमीर देवित Om sam sam sam sam